चाहे कोई धन चाहता हो चाहे कोई पद चाहता हो चाहे मात्र अपने मौलिक रूप में कामना है काम वासना है धन भी इसीलिए चाहा जाता है पद भी इसीलिए चाहा जाता है ये प्रकरांतर से अलग अलग द्वारों से एक ही वासना की तरफ ले जाते हैं। तो जिसने काम वासना पर विजय पाली उसने सभी वासनाओं पर विजय पा ली काम वासना क्या है अगर हम वैज्ञानिकों से पूछें, तो वो कहते हैं आदमी के जीवन में दो बातें बहुत आधारभूत है एक तो जीवन बचना चाहता है सर्वाइव करना चाहता है जीवन नष्ट नहीं होना चाहता जीवेश है मैं जीऊं, अकारण, इसका कोई कारण नहीं है अगर कोई आपसे पूछे आप क्यों जीना चाहते तो आप कोई कारण ना बता सकेंगे जीना चाहते हैं ये अकारण है बस ऐसा है ये वैसे ही अकारण है जैसे 100 डिग्री, डिग्री पर पानी गर्म होकर भाप बन जाता है अगर हम पूछे कि क्यों 100 डिग्री पर भाप बनता है 90 डिग्री पर बनने में क्या अड़चन थी या एक सौ डिग्री पर बनता तो क्या अर्जा हो जा? अगर हम वैज्ञानिक से पूछें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ही पानी क्यों बनता है कोई उत्तर नहीं बनता है क्यों का कोई सवाल नहीं ठीक ऐसे ही जीवन जीना चाहता है क्यों का कोई सवाल नहीं जो भी है वो मिटना नहीं चाहता होने में ही बने रहने की कामना छिपी इस कामना के दो रूप हो औजात आप भी होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, अमृत की आकांक्षा न मिटे ऐसा गहरे में छिपा है इसमें आदमी सब तरह से अपनी सुरक्षा करता है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु तो होगी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 आप मिट जाएंगे लेकिन आपसे भीतर जीवन निकल के नए रूप ले लेगा और इसके पहले कि आप मिटे आपके भीतर जो जीवन की धारा छिपी है वो नए शरीर खोजने की आप खो जाएंगे लेकिन आपका कुछ मौलिक अस्तित्व का हिस्सा आपके जीवन धारा का कोई अंश आपके बच्चों में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 आपने कभी सोचा ना होगा कि बीज में सेमर की रुई क्यों चिपकी होती है उस वृक्ष की कोशिश कि की रुई के कारण हवा के झोंके में बीज दूर चला जाए नीचे गिरेगा तो नष्ट हो जाए बीज को दूर पहुंचाने की कोशिश है वो जो सेमर की रुई है बीज न उड़ सकेगा रुई के सहारे उड़ जाए दूर गिरेगा कहीं जाके जहां अंकुरित हो सकेगा और इसीलिए एक वृक्ष करोड़ बीज पैदा करता है एक व्यर्थ चला जाएगा दो व्यर्थ चले जाएंगे अगर एक भी अंकुरित हो गया तो जीवन पलवित होता है मैं एक मछली के जाति के संबंध में अभी पढ़ रहा था वो मछली का जीवन बहुत थोड़ा है लेकिन अपने जीवन में वो मछली 10 करोड़ अंडे देखे और 10 करोड़ अंडे और उस मछली के अंडो का जीवन बड़ा संकटपूर्ण 10 करोड़ अंडों में से दो ही मछलियां पैदा हो पाती आदमी के भीतर, भीतर, भीतर, भीतर, भीतर चार पांच अरब बच्चों को जन्म दे सकते है एक संभोग में लाखों जीवन उपयोग में जो सभी जीवन बन सकते थे लेकिन जीवन में आपके दस पांच बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा हो पाएंगे जीवशास्त्री कहते हैं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 इससे ही आप जन्मे इससे ही जीवन आपसे जीने के लिए आत भी है काम वासना के द्वार से जीवन ने आप में आपने प्रवेश किया और इसके पहले कि आपकी देह व्यर्थ हो जाए वो जीवन जो आपने आवास बनाया था आवास बनाने की कोशिश करता है इसलिए काम वासना उदाम है कितने ही उपाय को पकड़ पकड़ लेती आपसे बड़ी बनती है आपके सब संकल्प ब्रह्मचरी के नियम आप सबका सब, सब प्रतिबिष्ट हो गए कोई बड़ी धार आपको खींच ली और आप बह जाते इतनी मौलिक है काम वासना समस्त अध्यात्म की खोज इस काम वासना के रूपांतरण में क्योंकि ये जो जीवन की धारा है अगर ये बाहर की तरफ रहती रहे तो नए देह नए शरीर पैदा होते रहेंगे जीवन की धारा अगर अपने पर तो आपका कर इसी चीज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 वो द्विज हो जाता है उसका नया जन्म हो गया एक जन्म तो मिलता है मां बाप से वो शरीर का जन्म और एक जन्म आपको स्वयं अपने को देना पड़ता है वो आत्मा का जन्म इसलिए समस्त धर्म काम वासना के प्रति अति उत्सुक है क्योंकि तो वही मूल शक्ति है जिसका उपयोग किया जाना है अगर आप शक्ति के निर्माण में ही लगे रहे तो जिस शक्ति से आपका पुनर्जन्म हो सकता था नव जन्म हो सकता था और जिससे आप उसका अनुभव कर सकते थे जो अमृत है उससे आप वंचित हो जाएंगे जन्मों में आप भटकते रह सकते हैं जिस दिन यह धारा भीतर मुड़ जाएगी उसी दिन देह में भटकना बंद को हमने आगमन से मुक्ति कहा तक यह धारा बाहर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 अज्ञान पर आजय अज्ञान में शक्ति से डर लगता है ज्ञान में वही शक्ति से और सेवक हो जाती है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 वो भी बिजली का काम कर देता है उसे कुछ भी पता नहीं कि बिजली क्या है पर उसे इत, इतना पता है कि उसका कैसे उपयोग किया जाए लेकिन भीतर के विज्ञान के साथ एक प्रश्न ही है नियम खोज लिए जाएं तो भी सार्वजनिक नहीं हो पाते हो नहीं सकते उनका स्वभाव ऐसा है बुद्ध पता है कृष्ण को पता है महावीर को पता है की भीतर की ये जो विद्युत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 संसार के संबंध में सूचना काफी है अध्यात्म के संबंध में अनुभव जरूरी है संसार के संबंध में जो भी हम जानते हैं उसमें प्रयोगशालाएं बात हो सकती है अध्यात्म के संबंध में आप ही प्रयोगशाला और भी जटिलता है आप ही हैं प्रयोग करने वाले आप ही हैं प्रयोगशाला आप ही हैं उपकरण प्रयोग के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 अध्यात्म की इस मूर्ति कला में आप ही सब कुछ हैं, आप ही हैं पत्थर जिसकी मूर्ति बननी आप ही हैं छेनी है मूर्ति बनाई जानी आप ही हैं कलाकार जिसको मूर्ति बनानी और आप ही हैं ग्राहक खरीदार वहा सभी कुछ आप हैं इसलिए जटिलता बढ़ जाती है उलझी गहरी हो जाती है लेकिन फिर मूर्तियां बन गई है फिर भी हमने बुद्धों को देखा और जाना है और जो एक में हो सकता है वो सही में हो सकता है तो इस सूत्र दृष्टि से समझने की कोशिश करें और ख्याल रखें कि काम ऊर्जा ही उसकी है। लड़ने से नहीं जीतेंगे से जीतेंगे लड़ते ना समझ समझदार लड़ते नहीं समझने की कोशिश करते जितना जान लेते हैं वे उतने ही हैं। बैकन ने कहा है ज्ञान सत्य है विज्ञान के लिए कहा था लेकिन अध्यात्म के लिए भी सत्य है ज्ञान शक्ति है जिस शक्ति को आप जानते नहीं उससे आप परेशान होंगे अनजान में जो भी करेंगे उससे और जटिलताएं बढ़ जाएंगी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 सुधरती नहीं बदलती नहीं हो जाती। सारी दुनिया काम वासना से भरी है। हजारों रूपों में काम का रूप ले लेती है ये समझो द्वारा किए गए काम ऐसा है जैसा जो संबंध में कुछ वो बिजली किसी उपकरण उससे आशा है कि वो और बिगाड़ देगा अच्छा हो छू न ही मत जब तक समझ ना लो ठीक ही भी अनि शक्ति से आत्मा का जन्म हो सकता था भी हो सकता है और बहुत लोग आत्मघाती हो जाते हैं।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 हजार तरह के पागलपन है हजार तरह के मानसिक हजार तरह की मानसिक चिंताएं हैं। तो रूप कुछ भी हो उनके गहरे में काम वासना होती और काम इसलिए उनके गहरे में होती है कि आपने कुछ करने की कोशिश की हो संबंध में जिसका आपको कोई भी पता नहीं और काम वासना जीवन का आधा उसकी जानकारी उसकी समझ उसका तीन बातें स्मरण रखें फिर हम इस सूत्र में पहली मत होने देना स्वाभाविक है उसे स्वीकार करना अस्वीकार करने से वह अस्वाभाविक हो जाए स्वाभाविक अस्वाभाविक रूप पैदा हो जाएंगे स्वाभाविक काम वासना को बदलना आसान है को बदलना बहुत कठिन जैसे ऐसा कि एक पुरुष एक स्त्री में आकर्षित होता है इन स्वाभाविक है। ना आसान है लेकिन सारी दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी है कि एक यह एक इस, स्त्री में हो जाती इस काम वासना को बदलना कठिन ये विकृत है ये अस्वाभाविक बदलाव हाँ बहुत मुश्किल है हेट्रोसेक्सुअलिटी को बदलना आसान है क्योंकि स्वभाव प्राकृतिक है होमोसेक्सुअलिटी को बदलना अति कठिन है क्योंकि अप्राकृतिक है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 इस आदमी की कामवासना को बदलना बहुत मुश्किल है ये विकृत है ये स्वाभाविक जिससे प्रेम है उसे निकट लेना स्वाभाविक है लेकिन जिससे प्रेम उसको धक्का मार के चले जाना रोग है रो इसकी बदलाव हट ज्यादा मुश्किल पड़ेगी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 तो पहली बात तो ये ख्याल रखना कि स्वाभाविक कामवासना ठीक है उससे आगे की यात्रा सीधी है और स्वाभाविक काम वासना है उससे सावधान रहना उससे बचना दूसरी बात ख्याल रखना कि स्वाभाविक कामवासना को सिर्फ भोगना ही मत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 इसको जो जानते हैं उन्होंने काकताली न्याय कहा है काकताली न्याय का मतलब होता है क्या आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और एक कौए ने आवाज थी कौए की आवाज के साथ संयोग की बात वृक्ष से फल टपक के आपके पास देते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 तुम्हें मैं मजा चखाती हूँ मैं अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गाँव चली जाती हूँ तब तुम्हें पता चलेगा जब अंधेरे में भटकोगे और तड़पोगे और जब सूरज नहीं उगेगा वो बुरी दूसरे गांव में चली गई और जब मुर्गे ने दूसरे गांव में बांध दी सूरज उगा उसने कहा अब समझेंगे ना समझे उस गाँव की क्या हालत हो रही होगी आप सूरज तो यहाँ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 इसलिए जो लोग स्रष्टा हैं, जो कुछ सृजन कर सकते हैं उनको काम वासना ज्यादा नहीं पकड़ती इसलिए स्रष्टा पुरुषों के साथ स्त्री कभी प्रसन्न नहीं होती सुखरात तो उसकी स्त्री सुखरात से प्रसन्न नहीं हो नहीं सकती क्योंकि सुखरात इतना लीन हो जाता है दर्शन के चिंतन में कि काम वासना उसकी छीनी हो गई उसी लीनता से उसे वो सुख मिल जाता है जो कामवासना से मिलता था एक चित्रकार अपने चित्र बनाने में अगर लीन हो जाए तो उसके मन को कामवासना नहीं पकड़ती एक मूर्तिकार अपने मूर्ति को बनाने में लीन हो जाए तो उसकी कामवासना वासना चीन हो जाती इस छीन होने का कारण यह नहीं कि को वो कोई ब्रह्मचरी साध रहा है इसका कारण यह है कि उसका सूरज पुराने मुर्गे की बांध के बिना उगने लगा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 स्वाभाविक हो काम ध्यान पूर्वक हो काम और सतत ये खोज बनी रहे कि जो गहरे में शांति की प्रतिति होती है वो काम वासना के कारण होती है या कारण कोई और है जिसका हमें पता नहीं जिस दिन आपको वो कारण साफ हो जाएगा उस कारण का सीधा ही उपयोग किया जा सकता है ध्यान समाधि योग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 इसलिए मैं आपसे नहीं कहता कि ध्यान अगर आपको करना है तो पहले साथ हो। जो कहते हैं उन्हें पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं मैं आपसे कहता हूं आप ध्यान साधो ब्रह्मचर्य की चिंता मत करो जिस दिन ध्यान में आपको काम वासना से मिले सुख से गहन सुख का अनुभव होने लगेगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको काम वासना में ले जाने की सामर्थ्य नहीं रखती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 ध्यान आपको उस हीरे को शुद्धता में दे देता है जो काम वासना में बड़ी मुश्किल से जिसकी झलक और बड़ी अशुद्ध झलक कभी कभी मिलती है वो शुद्धतम हीरा जब हाथ हो जाता है इस अशुद्ध की खोज बंद हो जाती है अब तू उस खाई को पार कर चुका है जो मानवी वासनाओं के द्वार को घेर कर खड़ी है। अब तू कान और उसकी दुदान्त सेना विजय पा चुका है तूने अपने हृदय से अशुद्धियों को निकाल दिया है और कड़ुश वासनाओं से अब वह मुक्त है लेकिन ओ गौरवशाली योद्धा तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ शिष्य पवित्र द्वीप को घेरने वाली दीवार को और ऊंचा है यही वह बांध होगा जो तेरे मन की उस मद और संतुष्टि से रक्षा करेगा जो बड़ी उपलब्धि के विचार से उत्पन्न होती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 इतनी कठिन है ये विजय कि जब विजय मिलती है तो आदमी नाच उठता है झूम उठता है एक बड़ी गहन सूक्ष्म अहंकार की भावना जगती कि मैंने ब्रह्मचरी पा लिया कि मैंने काम वासना जीत ली कि अब मैं विजेता हूं और यह युद्ध सबसे बड़ा है महावीर ने कहा सारी पृथ्वी को जीत लेना आसान लेकिन इस भीतर की काम वासना को जीतना कठिन है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 क्योंकि तब विकास बंद हो जाता है जहां संतोष वहां विकास समाप्त इसलिए जहां आगे विकास हो ही ना वही संतुष्ट होना उसके पहले संतुष्ट मत हो परमात्मा हो जाने के पहले सब संतोष खतरनाक है क्योंकि उसका मतलब है कि जहां आप संतुष्ट हो वहीं बैठ गए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 धन का मूल्य नहीं है कोई अगर उसका उपयोग न किया जा सके धन का तो मूल्य ही यही है कि जो खरीदना था आप खरीदा जा सकता है शक्ति पास है लेकिन आप देखते हैं कि अधिक लोग धन कमाकर तिजोरी के रक्षक हो जाते मूलता है क्योंकि धन कम ही इसलिए था कुछ वासनाएं तृप्त करनी थी इस धन के बिना नहीं तृप्त हो सकती थी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 ये तो सारा जीवन व्यर्थ गया ये हम भूल ही गए कि किस लिए ये तो साधन साध्य हो गया तो आपकी तिजोड़ी में सोने की ईंटे रखी हैं कि मिट्टी की कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पहरा देना अगर किसी धनपति की तिजोड़ी को रातों रात उसके सब सोने की ईंटे मिट्टी में रख दी जाए तो भी कोई फर, उसको पता पर नहीं चलना चाहिए वो अपनी जोड़ी पे पहरा देता है और उतनी आनंदित रहेगा क्योंकि सोने और मिट्टी में फर्क तो तब है जब उपयोग करना हो अन्यथा क्या फर्क है ये जो ब्रह्मचरी की अवस्था उपलब्ध हो तो धनपति जैसी कृपणता तो आ सकती अगर आप तृप्त हो जाए तो ब्रह्मचरी शक्ति है साधन है साध्य नहीं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 तृप्ति की एक जलती लहर भीतर बनी ही रहे एक लपट के और, और, और रास्ता अभी बाकी है एक दिन जरूर ऐसा आता है कि रास्ते सब समाप्त हो जाते उस दिन फिर अतृप्ति का कोई कारण नहीं रह जाता लेकिन ध्यान रखना कि उस जगह की पहचान क्या है थोड़ी जटिल है बात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 अगर आप बुद्ध से पूछें तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं शांत हूं वो कहेंगे कुछ पता ही नहीं चलता कि शांत हूं कि अशांत हूं कि शांति क्या अशांति क्या ये भी पता नहीं चलता कि मैं हूं कि नहीं हूं कि मेरा होना क्या और मेरा न होना क्या कुछ भी पता नहीं चलता जिस दिन कुछ भी पता नहीं चलता ये वो सुख दुख शांति अशांति द्वंद का जहा कोई अनुभव नहीं वहाँ मोक्ष घटित हो गया ब्रह्म उपस्थित हो गया जब तक आपको पता लगे कि तृप्ति तब तक, तक समझना कि अभी अतृप्ति कायम है और अभी बैठ मत जाना अभी यात्रा जारी रखना जिस दिन तृप्ति भी मालूम न पड़े उस दिन अब तृप्ति को छोड़ा जा सकता है छूट ही गई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 जो जीवन की नदी की ओर उसकी यात्रा का पीछा कर उसकी प्रगति को अवरुद्ध करते हैं, उस हिरण के लिए शोक है जिसे भूपते कुत्ते उसके ध्यान मार्ग नाम की सरल स्थली पर पहुंचने के पहले ही पराजित करते हैं, जैसे कोई शिकारी या शिकारी कुत्ते एक हिरण का पीछा कर रहे हैं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 एक भी विचार आपका अपना है नहीं सब विचार उधार है मिले किसी किसी शिक्षा से संस्कार से समाज से शास्त्र से कहीं से इकट्ठे हुए है धूल की तरह आप में जम गए जमाए गए कोई बच्चा विचार लेके पैदा नहीं होता ध्यान ले पैदा होता है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 कि जन्म के साथ जो मेरे भीतर था मात्र चेतन क्योंकि अगर चेतना न होती तो दूसरे विचार दे भी नहीं सकते थे आपको एक पत्थर को विचार देकर देखें एक जानवर को विचार देकर देखें तो जानवर थोड़े से विचार ले लेगा जितनी उसमें चेतना है पत्थर बिल्कुल ही नहीं लेगा क्योंकि उतनी भी चेतना उसमें नहीं आदमी विचार ले लेता है क्योंकि चेतना उसके पास है दर्पण लेकर पैदा होता है इसलिए धूल दर्पण पे इकट्ठी हो जाती है ये विचार इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन आपका ध्यान नष्ट नहीं होता वो आप में छिपा है जिस दिन भी इस परत से आप अपने को अलग तोड़ लेते हैं और प्रती कर लेते हैं कि विचार मेरे नहीं आप में से बहुत से लोग सोचते है ये शरीर मेरा नहीं ये शरीर मेरा नहीं ये शरीर मेरा नहीं मैं आत्मा हूँ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 तो आपके आसपास वो बांध खड़ा हो जाएगा जिस बांध से भीतर के इस कोमल द्वीप की रक्षा हो सकती अन्य सागर इसे कभी भी डूबा ले सकता है और चारों तरफ विचार का सागर है इसलिए सदगुरु मैं उसे कहता हूं जो आपके विचार छीन ले आपको रिक्त कर दे खाली कर दे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 तो बुद्ध ने का सवाल के जवाब अगर मैं दूंगा तो मैं तेरे बोझ को और बढ़ा दूंगा तो अगर तू बोझ बढ़ाने आया हो तो बात और अगर तू बोझ हल्का करना चाहता है तो ना तो पूछ और ना उत्तर मार्ग मेरे पास चुपचाप रह साल भर रुक, साल भर मौन हो साल भर ध्यान कर साल भर सवाल जवाब नहीं साल भर वाणी का उपयोग नहीं साल भर शब्द का संबंध ही तोड़ फिर साल भर बाद मुझसे पूछना फिर मैं तुझे उत्तर दे दूंगा जब ये बात बुद्ध ने कही इस युवक को उसका नाम था मोल तो सारी पुत्र एक दूसरा संन्यासी बुद्ध का एक वृक्ष के नीचे बैठा पास में ही वो खिलखिला के हंसने लगा और उसने मौलंग पुत्र से कहा सावधान मौलन पुत बोला कुछ समझने पड़ता मामला क्या है हंसते क्यों हो सारी पुत्र ने कहा कि फस मत जाना अगर पूछना हो तो अभी पूछ लेना हम भी ऐसे ही फंस गए आए थे पूछने इस आदमी की बात मान ली चुप होके बैठ गए साल बीत गयी प्रश्न भीख हो गए वो भी अशांति के हिस्से थे फिर ये आदमी कहता है पूछ पूछने को ना बचा कुछ पूछनो, अभी पूछ लेना साल भर का आश्वासन झूठ है बुद्ध ने कहा आश्वासन देता हूँ मैं मजबूत रहूंगा आश्वासन पर अब तुम ही ना पूछो बात और साल बीता मोलम पुत्र चुप रहा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 वो भूल ही गया कि पूछने का दिन करीब आ गया लेकिन बुद्ध न भूले ठेठ साल भर बीतने पर ठीक उसी दिन उसी मुहूर्त में बुद्ध ने कहा मौलमुत्र साल बीत गया अब तू खड़ा हो जा और पूछ ले क्या पूछना है मौल पुत हंसने लगा उसने कहा वो सारी पुत्र क्यों हंसा था अब मैं भी जानता हूं पूछने को कुछ भी नहीं बचाया और उत्तरों की अब कोई जरूरत नहीं क्योंकि सब उत्तर बाहर के हैं और धूल जम जाएगी चैतन्य से संबंध विचार से संबंध विच्छेद यही बांध बनेगी आपके चारों तरफ हे सुख दुख के विजेता इसके पहले कि तू ध्यान मार्ग में स्थित हो और उसे अपना कहे मेरी आत्मा को पके आम जैसा होना है दूसरे के दुखों के लिए उसकी व सुनहले गुदे की तरह और अपने पीड़ा व शोक के लिए उसकी पथरीली कु की तरह जीवन का एक सामान्य प्राकृतिक नियम और वृत्ति है कि हमें अपने दुख से पीड़ा होती है और दूसरे के सुख से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 कभी देखें किसी के मकान में आग लग गई आप कहेंगे ये बात जरा जस्ती नहीं दूसरे के सुख में हो सकता है ईर्षा है पीड़ा है लेकिन दूसरे के दुख में सुख नहीं होता मकान में आग लगते हम भी दुखी होते लेकिन जब किसी के मकान में आग लगती और आप सांत्वना प्रकट करने जाते हैं तब थोड़ा अध्ययन करना अपना सांतवना में कितना मजा आता आएगा ही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 कि ठीक कोई बात नहीं कभी भगवान हमको भी ये मौका देगा ठहरो थोड़े दिन जल्दी वो वक्त आएगा जब हम भी सहानुभूति प्रकट करेंगे ऐसा भी क्या है इतने खुश मत हो जाओ अगर आप किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हो और वो कहेगी क्यों बिजल की बातें कर रहे है तो आपको बहुत पीड़ा होती एक अवसर से छीन लिया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 वो तो जिसके पास दस रूपये हो उसको दिखाई पड़ रहा है कि मजा ले रहे हो दस हजार का और आप दस हजार का दुख ले रहे हैं क्योंकि आप दस वाले से कभी नहीं तौलते अपने को आप दस लाख वाले से तौल रहे हैं जहां जाना है वहीं से आदमी तौलता है कोई दस रूपये वाले की दुनिया में तो जाना नहीं जाना है दस लाख की दुनिया में तो तौल है दस वाला दुखी है दस वाले के कारण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 कोई भी आदमी उसके पास मिलने आता तो वो हंसता खेल खिलाकर वो नाचने लगता लोग उससे पूछते कि बात क्या है तो कहता एक तरकीब मैंने सीख ली है सुखी होने की मैं हर आदमी में से वो कारण खोज लेता हूँ जिससे मैं सुखी हो जाऊ एक आदमी आया उसके पास एक आंख थी झुनझुन नाचने लगा क्या तो मामला है तुमने मुझे बड़ा सुखी कर दिया मेरे पास दो आंख है तेरा धन्यवाद एक लंगड़े आदमी को देखकर वो सड़क पे नाचने लगा उसने कहा कि अपनी कोई पात्रता न थी दो पैर दिए एक मुर्दे की लाश मुर्दे को लोग मरघट ले जा रहे थे झुनझुन नाचने लगा लोगों ने कहा तुम क्या कर रहे हो आदमी मर गया झुनुन ने कहा कि हम अभी चिंता और पात्रता कोई भी नहीं और कोई कारण नहीं अगर हम मर गए होते इस आदमी की जगह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 सुना है मैंने क्या यहूदी फकीर हुआ हजीत फकीर बालसेम एक ईसाई पादरी बाल के ज्ञान से बड़ा प्रभावित यहूदी और ईसाइयों में तो बड़ी दुश्मनी है लेकिन बाल सेम आदमी काम का तो कभी कभी एकांत में यह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 कि इन दोनों में से कौन स्नान करेगा तो बादली ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है क्या तुमने मुझे इतना मूल समझ रखा जो काला हो गया कालक से भर गया वो स्नान करेगा बाल से ने कहा यही यहूदी तर्क में फर्क जो आदमी सफेद कपड़े पहने हुए वो स्नान करेगा उसने कहा हाथ धोगी क्या मतलब समझाओ तो बाल सेम ने कहा कि जो आदमी सफेद कपड़े पहने हुए है वो अपने मित्र की हालत देखेगा और जिसके कपड़े काले हो गए हैं वो अपने मित्र की हालत देखेगा क्योंकि दुनिया में हर आदमी दूसरे की हालत देख रहा है इसलिए मैं कहता हूं जिसके कपड़े सफेद हैं वो स्नान करेगा क्योंकि वो समझेगा कि कैसी गंदी हालत हो रही है चिमनी से निकलने पर क्योंकि लोग दूसरों को देख रहे हैं और वो जो आदमी काले कपड़े पहने हुए वो मजे से घर चला जायेगा क्योंकि वो देखेगा कि अरे, की अरे गजर की चिमनी इतनी कालक लेकिन निशान एक नहीं आया क्यूँकी हर आदमी दूसरे को देख रहा है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 और न केवल देखें दूसरे का सुख दूसरे के सुख में उत्सव मनाए ये थोड़ा और आगे बढ़ना है और जो आदमी दूसरे के सुख में उत्सव मना सकता है उसके लिए सुख के अवसर की कमी न रहेगी उसे प्रतिपल सुख का अवसर मिल जाएगा और उत्सव मनाया जा सकता है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 उससे थोड़ा स्वाद बदलता है और जैसे कोई मिठाई ही मिठाई खाए तो तकलीफ हो जाती है थोड़ा नमकीन अच्छा होता है वैसे वैसे सुख के बीच थोड़ा सा दुख एक नई ताजगी दे जाता है और सुख को अनुभव करने की जीप फिर तैयार हो जाती अपने दुख के प्रति कठोर दूसरे के सुख के प्रति बहुत संवेदनशील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 ध्यान मार्ग में डूबकर उसे भी माया के जगत की भ्रांति भरी सुनिता को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए इस जगत के सभी नियम भ्रांति भरे हैं अब जैसे कोई हीरा जमीन में गड़ा हो तो उस जमीन में गड़े हुए हीरे में फिर सूरज का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है ऐसे ही तू भी ध्यान में अपने को गड़ा ले ताकि इस जगत का कोई प्रतिबिंब तुझमें न बने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 it is not yours mind means the barred mind means the cultivated mind means the society which has penetrated with an ego it is not you consciousness is your nature mind is just the circumference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 not of concentrated mind no maddhasam is the state of no mind no society within you no conditioning within you just you with your pure consciousness in zen they say find out your original face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 a child has a childless mind an old man has an old mind but a child or an old man both have the same consciousness which is neither childless nor old it cannot be mind moves in time and consciousness limbs in timelessness they are not one but we are identified with the mind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 be simple child like innocent and then you enter a different dimension and then you can move into the world of the unknown my mind belongs to the world of the known and truth is always unknown that's why through mind truth cannot be known mind means the past